किस भी दीरिजत हो प्रभु का कही तेरू लहर में हर जब ही करो तब ही हो सना बव जल नदी पयावनी किस विधि उतरू पार साहिब मेरी अरज है सुनिए बारंबार तुम ठाकुर त्रिलोक ये ठक बस करी दे दया दास यादीन की ये बिनती सुन ले हूँ नहीं संजाम नहीं साधना नहीं तीर्थ व्रत दान मात भरोसे रेत है जो बालक नादान लाख चुक सुत से परे शोक छुत ज नही दे पोष चुचुकले गोद में दिन दिन दोनों ने चकई कल में होत है बानव उदय दया दयादास के ध्रुगनते पल नाटर ब्रजचंद तुम ही सूटे कालगो जैसे चंद चको अब का सूजं करो मोहन मेरे नंद किशोर ताते तेरे नाम की महिमा परम परम्पा जैसे किन का को सघन बनो दे जा मैं हू सांवली रात है जहां मैं हूं धूप के पांव डगमगाते हैं सिर्फ बरसात है जहां मैं हूँ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 ऐसी नहीं जो एक बार चढ़ जाए तो उतर जाए अंगूरों से ढाली शराब तो झूठी शराब है क्योंकि चढ़ती है और उतर जाती जो रंग चढ़े और उतर जाए उसको हम कच्चा रंग कहते हैं ना जो रंग चढ़े और चढ़ा ही रह जाए फिर कभी ना उतरे उसी को तो पक्का रंग कहते हैं ना परमात्मा पक्की शराब है अंगूरों से ढाल के तो धोखा पैदा किया है और तुम जान के चकित हो जिस आदमी ने शराब खोजी वो एक संत पुरुष था दायोनिसस उसका नाम था यूनानी था उसने शराब खोजी अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक संत ने शराब खोजी अब भी दायोनिसस के नाम पर चलने वाली जो मनुष्य है यूनान में वहां अब भी शराब ढाली जाती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 जो दिखाने वाला था वो सोचता था कि गौर की बहुत प्रभावित होगा और गौर की प्रभावित लगता था सारे साधन देखने के बाद बाहर आके वो आदमी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा कुछ कहेगा गौर की लेकिन गौर की आंखों में एक आंसू आ गए तो उसने पूछा मामला क्या है आप इतने उदास क्यों गौर की ने कहा कि जिन लोगों को जीने के लिए इतने मनोरंजन के साधनों की जरूरत हो वो जरूर दुखी होंगी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 एक रात मुल्ला नसरुद्दीन और उसका एक पियक्कड़ साथी मधुशाला से धुत नशे में बाहर निकले आधी रात रास्ते सुनसान लेकिन एक चौराहे पर दोनों ठिठक के खड़े हो गए मुल्ला के साथी ने कहा यार कैसी सुंदर स्त्री और ट्रैफिक लाइट की तरफ इशारा किया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 सराओं के सपने देखने लगो इतना सुनते ही मुल्ला नाराजगी में उठ के खड़ा हो गया और चीख कर बोला क्या और मछलियों से हाथ धो बैठू सपने की मछलियां है मगर उनको छोड़ने में भी घबराहट होती है मछलियों से हाथ धो बैठू तुम्हारे पास सपने के अतिरिक्त तो और कुछ है भी नहीं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 दुकान है बाजार है यश पद प्रतिष्ठा है सब मान्यताएं, सपना है खुली आंख का सपना है संसार इसे ज्यादा मूल्य मत दो इसको यथार्थ मत समझो न ये पकड़ने योग्य है ना छोड़ने योग्य है ये है ही नहीं तो पकड़ोगे क्या छोड़ोगे क्या ये जागने योग्य है इस बात को ख्याल में लेना और जागोगे तुम कैसे क्योंकि तुम्हें सिर्फ सोने का अभ्यास है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 कुछ भी नहीं है यह सब चोर है मेरे भीतर मेरी पीड़ा समझो मेरी पात्रता मत देखो दया दास आधीन की यह बिनती सुन ले और मैं तो बिनती कर सकती हूं दास हूं आधीन हूं तुम्हारी हूं बुरी भली जैसी हूं मेरी बिनती सुन लो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 ऐसी आकांक्षा है भक्त की मरने से पूर्व मुझे एक और जीवन दो क्योंकि यह तो जीवन जीवन नहीं है यह तो तुमने खूब खिलवाड़ किया ये तो शरीर में बिठा के तुमने खूब धोखा दिया ये तो ऐसे जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने पकड़ा देते बच्चा मांगता है कार ले आए छोटा सा खिलौना खिलौने की कार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 ये अस्तित्व गर्भ बन जाता है और भक्त इसमें निश्चिंत भाव से लीन हो जाता मात भरोसे रहते ज्यो बालक नादान लाख चूक सुख से परे कुछ उत नहीं दे और बच्चा कितनी भूल करे तो कोई मां उसे त्याग नहीं देती लाख चूक सुख से परे कुछ उत नहीं दे पोस चुचुक ले गोद में दिन दिन दोनों ने जब जब बच्चा भूल करता है मां उसे चुमकारती पास लेती और गोदी में लेके प्यार करती जीसस ने कहा है भगवान ऐसा है जैसे एक गढ़रिया सांच अपनी भेड़ों को लेके लौटता है और अचानक घर आके पाता है कि सौ भेड़ों में निन्यानबे घर आई एक कहीं जंगल में खो गई तो निन्यानबे को वहीं छोड़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 इसे आप हटाते क्यों नहीं बायस ने कहा सुनो तुम सब भले हो तुम अगर चले जाओगे तो भी तुम किसी ना किसी तरह परमात्मा को खोज लोगे मगर ये अगर मुझसे चुग गया अगर मैंने इसे निकाल दिया तो इसके लिए कोई उपाय नहीं तो तुम ऐसा करो अगर तुम्हें ये ज्यादा परेशान करता है तुम चले जाओ मगर इससे हमारा गठबंधन हो गया इसके साथ तो अब रहना ही है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 तुमसे हम आए हैं हम तुम्हारे बच्चे हैं भूले हमसे बहुत हुए ये सच भूले ही हुई और कुछ नहीं हुआ ये भी सच है ये सब अंगीकार है मगर इससे कुछ त्याग थोड़ी देते इससे कुछ माना मा रह जाएगी ऐसा थोड़ी इससे हम अर्ज करते हैं सुनो साहिब मेरी अर्ज है सुनिए बारंबार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 अब कांसू झा करूं मोहन नंद किशोर बड़ी प्यारी बात है दया कहती अब किससे झंझट करूं अब किससे झगड़ा करूं तुम्ही लगो जैसे चंद्रचक अब कांसू झंखा करूं मोहन किशोर अब तुमसे झगड़ूंगी तुम ही हो और तो कुछ है नहीं अगर ना होगा तो तुम्ही से झंझट होगी तुम्ही से विवाद होगा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 और बड़े बड़े पापी तर गए ये सिर्फ भक्त ही कह सकता है ये सिर्फ वही कह सकता है जिसके हृदय में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ये हिम्मत भक्त की ही हो सकती और एक वचन वो भी मैत्री जी ने छोड़ दिया <laughs> कब को तेरद दीन भो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 इस झगड़े में दुश्मनी नहीं है इस झगड़े में गहरी मैत्री है गहरी प्रीति है तुम तुम हीसू टेका लगो जैसे चंद्र चकोर अब कांसू झंका करूं मोहन नंद किशोर यो तो हम मेरा संपूर्ण अहम विगलित हो तेरी ही ओर बहा जाता है जितने भी सुख मेरे परिचित हैं उन सब से तेरा कुछ नाता है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 अगर तुम मनोवैज्ञानिकों से पूछो मीरा के संबंध में दया के संबंध में सहजोग के संबंध में तो मनोविज्ञान कहेंगे कि ये स्त्रियां विक्षिप्त हैं रुग्ण है रोग तुम्हारे स्वास्थ्य से बेहतर है। अगर ये स्त्रियां पागल हैं तो ये पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से लाख गुना बेहतर है छोड़ो बुद्धिमानी और खरीद दो ये पागलपन क्योंकि वो तुम्हारा जो मनोवैज्ञानिक है जो कहता है ये पागल लोग है उसकी तरफ तो देखो न जीवन में कोई रस है न जीवन में कोई आभा है न जीवन में कोई शांति है न जीवन में कोई संगीत है जीवन रुख सूखा है मरुस्थल मरुद्धान कहीं भी नहीं और इन भक्तों के जीवन में फूल ही फूल है हरियाली ही हरियाली झरने ही झरने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 मैं जिसे सन्यास कहता हूं वह ऐसी ही पागलपन और मस्ती की दशा है मेरा सन्यास पुराने ढंग और ढांचे का सन्यास नहीं है जीवन से तोड़ने वाला नहीं जीवन से जोड़ने वाला विराग का नहीं परम राग का। भगोड़ेपन का भगोडेपन का नहीं जीवन में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 नासापुट तो बाहर खुलते गर निकल रही और फिर लौट रही और नासापुटों में भर रही बाखता है पागल होकर कस्तूरी मरग कास में होता ना कस्तूरी हिरण क्यों भटकते रात दिन मेरे चरण फूल ही होता अगर खिलता कहीं प्यास का अभिशाप तो मिलता नहीं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 अंगारा भी तुम्हारे भीतर पड़ गया तो तुम्हारा अंधकार नष्ट हो सकता है। है। है जब-जब जब मैं सुख पर हूं, तेरी ही याद मुझे आई कोई गीत नया जन्मा है अधरों पर जाने क्यों याद मुझे आया तब तेरा स्वर जब जब मैं चांद चोरा लाया हूं तेरी ही याद मुझे आई है साक्षी है तू मेरी सृजन विकल रातों की दृढ़ता है तू